श्री श्री राम श्रीरामकृष्णकथा केशव दक्षिण प्रथम परेद जान्वरी मस से प्रथम दिवस एकाश्तुतराश्रीष्टवर्षे शनिवासर पौषमास अष्ट दिन सप्ताश तर सततम समागत प्रताप उत्तरद्वादशादी ब्राह्म सगत प्रतापत्रैलोक्य जयगोपाल सेनाका ब्रह्म भक्ता आदा केशवचंद्रस श्रीरामकृष्ण साक्षात्कर्म दक्षिण मंदर सगताोहन प्रभृत अनेक उपस्था ब्रह्मक्सु अनेके एव कालीटी सगता तथा श्री प्रभो समीपे उपा सी सर्वे उद्गवा कवल दक्षिणत प्रेक्षाणा सी सदाशव समे कदाकेश महापोतेन अवतरण क्यों तर आगमन यवत्को कलवर प्रवर्तन इदान केशवह समागतह हस्ते मलूरदवकमक चरण स्पृ्वा तत्क समीपत स्थापितौमनति नवेदयत श्री राम तथा प्रभु अभी भौमनिया प्रति नमस्कार श्रीरामकृष्ण आनंदन हसती केशव आलपति श्रीरामकृष्ण केशव प्रति साहाँ के वक्षसी किंतु तव शिष्या वाछ तव शिष्यान अवधम इधं वे कलरव कूम तोविंद सगमिष्यं प्रति असौ भो युष्माकोव अहं एकतावत्ल कोलाहल कौमी स्म अ कथम रसस्फूर्ति सैं हाष्यम गोविंद गोविंदस्य दर्शन न अनायासने लभ्यम कृष्णभन किदों व्याक सन यदा व्रजे वजती हे प्राण गोविंद मम जीवन तदा गोप आगछति पृष्ठत सख्यो गोपीन चेद केशवम नवती केशव त्वया नवतीवेशवया कि एते ए तव वाचम शुश्रूषव केशव सब सहास्यम अत्र अषण नाम कर्मक संविधे सूचिका विक्रयाथम आगमनमीरामकृष्ण सहाँ पर भक्तस्वभा गंजिका सामसक्त स्वभाव तम सकदगिवनयंत्र आदा आकृष्टवा अहम सकद आकृष्टवा तमेशा हा वेला चर्वादन मिता जाता कालीम से वादालाध्वनि शूयते श्रीरामकृष्ण केशवादी प्रति अभी दृष्टि कीदृशम मधुर वाद्यम परमेक कवल तारण कौती अपरह नाना स्वर नास्वरलहरी उत्थाप्य राग किय रागरागिण्याप कौती मा मम मत सप्तु रंध्रेशु सत्सु कवल एक धारण क्या कवल सोहम इति क्या अहम सप्तु बिलेशुना रागरागिणीवादन विधाई कवल ब्रह्म ब्रह्म की कथ क्या श्रातदास्यवात्सल्यसख्य सर्व भाव तम आहविष्यामी आनंदम विधायामी विलास क्या केशवो बाघिन सन एक सकल वचना शृणो किंच वदती ज्ञान से तथा भक्ताद आश्चर्यकदा नृत्वा अस् केशव श्री भवता श्रीरामकृष्ण प्रतिद्दिनासी क्रमेण अतिकै लोकार्य भविष्य श्रीरामकृष्ण तत्व कीदृशं वचनम अहम भुंगे ठाकना सामगम विषय अहम न जाने को जब गवादीक वीरभूम से ब्राह्मण अहम हनुमा अवदत अहम वरतिथि नक्षत्रा तत्क न जाने कवल से चिंत केशव अस्तुकसंग्रह विधा किदीय स्थान आगतव्यम श्रीरामकृष्ण अहम सर्व रेणुरेणु ये सदय सन् आयाती आया केशव भवता यद एव उच्यतां नाम भवदीयम् आगमनं न विफलं स्यात् द्वितीयः परिच्छेदः इतः सङ्कीर्तनायोजनं प्रचलति अनेके भक्ताः योगदानं कृतवन्तः पञ्चवटीतः सङ्कीर्तनदलं दक्षिणतः आयाति हृदयशृङ्गि वाद्यं वादयति गोपीदासो मृदंगवाद्यम वादयतीवौ कर्तालवाद्यम वादय श्रीरामकृष्ण ग आरब हरिनाम गृहा जीव यदि सुखम स्थासी सुखम स्थकुंठम जासी अरे मोक्षफल सदा प्राप्सी हरिनाम गुणेन यम शिव जपति पंचमुख अदरिना दायामी ते श्री श्रीरामकृष्ण सिंह विक्रमेण निदान सह संगा परम प्रकोष्ठे उपविष्ट अभवत् केशवादि आलपतिर्वधयता शक्यू केचन यान कचन नौकया कचन महापोतेन केचन पदभ्रजन सगता सौकर्य किंच यदी प्रकृति तदुनुसारेण सगता लक्ष्यम अभिन्न केचन पूर्व सगता केचन अंतर अमश्वरदर्शनोपाय अहंकारवर्जन केशवादीन प्रति उपाधि उपाधि यदे तबदेव स नेदीयान सैत उन्नतस्तूपे वर्षण जलम न खात खातभूम संचित होती तथा तर कृपा यहांता तत्र सचिता न होती तत्स दीनहन भाव एव उत्तम अत्यम सवधान स्थात किसनभूषणत अभी अहंकारोहारोिण अवश्यम कृष्णदसन पिहत्वा तत्महोदय से टप्पा गान गा कशन बुड अस्ति, पर मुखत आंगली आंगलवाड़ी निर्गछति साधारण सती काषाएवासिधा अहंकारो चेत क्रोध अभिमानस्य अभिमचाते भोगावसान ओत्सुक्यवरलाभ है व्याकता ऋते तत्त्कार औत्सुक्य भोगावसान रे काम कांचन मध्ये निवस भोगावसान न जा व्याकलता न आयाति तेजे हृदयपुत्र आदि मतसमीपे ठतिस्म च वर्षीय बाला मदग्रे एक क्रीडा कौती कथंचित विस्मृत्य अवर्ततत एव संध्या समागत प्राया तद मतृसमीप यामी अहम बहुधा अवधम कपोत दायामी एक सकलवचन स व्यस्मरत क्रंदन अवदत मतृसमीपे क्रीडाद किमें न रोचते अहम तदवस्थ दृष्टि अक्रद एवं बालकवदनमी व्याकलता न पुनः क्रीड़ा भोजन किमचते भोगावसानेतादत्कृते क्रंदन सर्वे वाघीना सतएं सकलवचन निःशब्दृण्व्या भृत्यो दीपं प्रज्वाल्य गेशता उपहारम स्वीकृत या भोजना भोजनाजनम प्रचल केशव सहास्यम अद्या किंडुला मुड़ी इत्यादरा सहास्यम हृदय जाना पत्र वितता है आदौ भ्रीष्टंडुल तदरुचि तदनंतर व्यंजन सर्व्यम आनंद तथा हाषस्य सर्वशान नित्त रात्रि दसवादन श्री प्रभु पंचवटी मूले श्री राम प्रभुपंचवटीमूले ब्रह्मभक्त सहन आलपति लाभात परम संसारे सम्यक स्था शक्य वृद्धास्पर्शान क्रीड्यतांो लाभ भक्त निर्लिप्त यहाम पंकमेंटत पंक अात्रे पंको न प्राय प्राएसवादन सर्वे गमनाथम अधीरा प्रताप अवदत अदय रात्र अथीय चेदरामक केशवम वदती अद अत्र भो अस्ति कर्मक श्री श्रीरामकृष्ण कथम भो तब सशक्शलैतभाजनमें कि निद्रा न सैन मापारीण मलाकारगृहे गृहे आतिथ्यीचकार तस् पुष्पृह शता पुनः तस् निद्रा सामा हाष्यम गात्र विक्षेप कौती दृष्टि मलाकार पत्नी आगत अवदत कथम भो न निद्रासी कथम भो मस्य मतव्यापारी अवदत न जाने जेमाता कथम पुष्प निद्रा न नवती त्कथ भाजनम आने शक्नो किं तथा मतव्यापारी सशवैतने जलम प्रक्षिप्य तत्ंधिघ्री गंभीर निद्राभिभूता समृद्धा समेशा हाँ प्रस्थन सब केशव स श्री प्रभुचरणस्पर्श पुष्प जग्राह तथा भौमनतिम निवेद विधान विजयताेतवाचं सभक्तौ वक्त प्रवर्तत ब्राह्मयोपाल जानम केशव आरुरोह कलिकातां कलिकाता